एकादश खंड का इस विचार हो गया है अब ये द्वादश खे अवतरण जरा चाहते हैं पूर्व खंड एकादश खंड में देखा उस चांक्राण की जो दुर्गति देखी गई अन्न से पीड़ित तो होकर के छिंदा से पीड़ित तो होकर जूठा, जूठा ऐसा खाया बा एक तो बहुत का जूठा दूसरा अपना जूठा फिर दूसरे दिन बाशी ऐसा अन्न खाया तो इसलिए अन्न के कभी अभाव न हो इसलिए अन्न के लिए आगे उपासना बताना चाहते हैं सौग्रीत है सौ गीत है कुत्तों के द्वारा गाया हुआ माने कुत्तों के रूप में ऋषि थे अथवा प्राणादि थे ऐसा आर्ता कहेंगे सोन कहते हैं कुत्तों को तत्सबी है उद्गी सौ गोदगी बोलते हैं तो कुत्ता संबंधी है और ऋषि के सामने कुत्ते के रूप में प्रगट होकर के कुत्तों ने जो काम किया वो दिखाते हैं ऐसा ऐसी उपासना करने से अन्न का अभाव नहीं होगा दुर्विक्षा नहीं पड़ेगा तो फल होगा ये बताना चाहते हैं इसके लिए आगे द्वादश खंड आरंभ जा रहा है मंत्र है अथात सौ बोदी तब्धकोतालभ्यो क्लाबों वा मैत्रेय सात अयुत्पाद अथात सौ बोदी मैत्रेय उद्ब्राजर पूर्व के पूर्व उपासना बताई थी उसके अनंतर सौग उद्गी सौग उद्गीत का उपासना बताना है सुन दृष्टम सौगा कुत्तों ने देखा इसलिए सौ कहा जाता है कुत्ते के रूप में ऋषि या प्राण है यहाँ अभी आता करेंगे तो सामने बतलाना है अन्न प्राप्ति दीजिए तत्मारे तत्र ह प्रसिद्ध है बको दाल जो एक बक नाम के ऋषि है दल ब संतान होने से दाल व्य कहा अपना नाम बका है उनका दल ब संतान इसलिए दाल व्य नाम प्राप्त है अथवा ग्लाबोवा मैत्रेय अथवा ग्लाब नाम है ग्लाब नाम है मित्रा का पुत्र है इसलिए मैत्रेय का अस्तित्व पूरा है ऐसे ऋषि स्वाध्याय उन्वा कहते थे वो स्वाध्याय के लिए चल पड़े एकांत स्थान में चले गए स्वाध्याय करने के लिए एकांत स्थान में गए ऐसा वो ऋषि की चर्चा है यहां आया ठीक आ कहते हैं पूर्वोत्तर खंड जो संगतिम दर्शय उपासना प्रस्तवती पूर्व खंड और उत्तर पूर्व पूर्वखंड में जो अन्न के लिए तो परेशानी थी ये दिखाया था उस शस्त्र छात्राणी को अन्न के अन्न के अभाव में इतनी परेशानी झड़नी पड़ी ये दिखाया कुछ का और आगे ये जो द्वादश खंड है एकादश खंड द्वादश खंड के संगति दर्शाते हुए उपासना प्रस्तवती अन्न उपासना पूर्वोपासन से अ उपासन के प्रारंभ करते तो प्रस्तावर तो अतीत कार्भास अतीखंड एकदश खंड में अन्न अप्राप्तिता कष्ट अवस्था उत्ता अन्न के अके के कारण अतीते खंडे खंड़े, खंड़े। अन्न अप्राप्ति अन्न के अप्राप्ति के कारण कष्ट अवस्था उत्ता बहुत कष्ट अवस्था बताई चाप रह की स्थिति बताया क्या कैसा बताई उच्छिष्ट उच्छिष्ट पर भक्षण लक्षण एक कष्ट अवस्था माहौल का जूठा दाल फिर उन अपना खाया फिर लागे पत्नी को दिया था पत्नी ने रख दिया था उच्छिष्ट उच्छिष्ट दो बार उच्छिष्ट हो गया उस बाद बासी भी है वो दूसरे दिन भी खाया उन्होंने ये कहते इसने दुर्दशा दिखाई अन्न की उच्छिष्ट उच्छिष्टुषित परिषित मैंने बाशी दो बार उच्छिष्ट हुआ पहला माहौल का जूठा है बाद में अपना जूठा है फिर बासी भी हो गया है ऐसा अन्न का भक्षण दिखाया जिसने ऐसा अन्न खाए तब राजा के एक इन कहे ऐसा सा महाभूत ऐसे अन्न का अभाव न हो अन्न के अभाव के कारण इतने बड़े ब्राह्मणों की दुर्दशा हुई थी अन्न का अभाव न हो इसके लिए यदि अन्न लाभ अन्न लाभ के लिए अन्न प्राप्ति के लिए अथवा अनंतर अथका था अनंतर अब शौब सौभ शौवा उदगित का उपासन होता है सौभवाने स्वभीर्दृष्ट सौभ स्व शब्द का तृती भगव स्वभी पुत्रों के द्वारा देखा होगा ऐसा है। उद्गित स्वभीर्दृष्टा उद्गी उदगान उदगित मन उदान शाम, अतः प्रस्तुयते। अब इसमें प्रस्ताव किया जाता है का प्रस्ताव किया जाता है अन्न प्राप्ति के लिए कहा स्वभिर्दृष्ट वे सौव कैसे बना होगा <coughs> कहते हैं दृष्टा यदि दृष्टम शाम ऐसा सूत्र है व्याकरण में वशिष्ठ दृष्टम वाशिष्ठ ऐसा होता है वशिष्ठ से देखा गया साम को वाशिष्ठ बोलते हैं इसी प्रकार स्वभिर्दृष्टम शाम कुत्तों ने देखा हुआ शाम ऐसा अर्थ है शाम ऐसा करेंगे तस् चार, क्या होगा अण होने के बाद में असमल अर्थ अण ऐसा सूत्र है इस अर्थ में जब दृष्ट अर्थ में आप अण करेंगे तो विकल्प से क्या होगा अण को डीत माना जाएगा डीत मानेगा तो टी लोक होगा स्वर्ण का टी लोप होगा उधर अण होने के कारण वृद्धि की प्रसक्ति है तद्दित सोचा आदि आदि वृद्धि की प्रसक्ति है उसको बाध करके न जब आप पदार्थ आप जाम लग सकता क्योंकि द्वारा दिनाम का सूत्र एच का आगम करेगा तो अवकार आ जाएगा वृद्धि में तो और अन्न का लोप हो जाएगा टी लोक होगा बन जाएगा सौभाग यह अर्थ है स्वभे दृष्ट उदगा अतः प्रस्तुत का अन्न लाभ के लिए कुत्तों के द्वारा देखा होगा शाम के यहां प्रस्ताव करते हैं कैसे होता है दिखाइए एक अतिथे भाषण का अतिथे खंडे इत्यादि सब दृष्टि प्रश्न तो एक भाषण तत् मंत्रे उस स्थिति में के लिए अन्नला माने किला प्रसिद्ध है बको नाम था, अपना नाम बकनाम्य ऋषि एक बक नाम था, दल्वस्य अपत्यम दाव्य दल बट संतान वनशा नाम दाव्य प्राउ बक अपत्यम एक दलव अपत्यम दालव्य ग्लाबोबा नाम बता अथवा उनका नाम ग्लाव है या तो बक है अथवा तो ग्लाव है नाम नाम बताया मित्राया बता मित्र मित्रा का संतान होने मैत्र भी कहा गया उस ऋषि को ऐसा है बा शब्द चार अर्थ है यहां बा जो आया है बको दालव्यो ग्लाबोबा बा, बा किसके अर्थ है चकार के अर्थ और बक और दालव्य दाल दो ऋषि होते हैं ऐसा कहा क्यों कहते हैं एक ही है जो बक है वही दाल में भी बनाए बको दाल में गुलाब भी वही बनाई थे द्वाभष्याय द्वाब्यायण असो दो का संतान है ये धर्म पुत्र है एक के यहाँ पैदा हुआ दूसरे के यहाँ गोद में गया ऐसा संतान नहीं है उसको दो अमुष्याय दो अमुष्य वाणे होता है प्रसिद्ध व्यक्ति को अमुका बोलते हैं उसका जो संतान दो प्रसिद्ध व्यक्ति का संतान वो द्व्याष्यायण बोलते हैं दो का संतान है व्यक्ति वस्तु विषय क्रियाशु में विकल्प अनुभवते है क्रिया में विकल्प होता है उदितेज होती अमृत होती ऐसा अविहोत्र के बारे में आता है कोई सूर्योदय होने के बाद हवन करता है कोई सूर्योदय होने से पहले हवन करता है उदितेज होती अमृत क्रिया में विकल्प होता है इच्छा के आधार पर है जैसा उसकी इच्छा होगी कर्ता की सूर्योदय होने के बाद अथवा सूर्योदय होने के पहले दोनों स्थिति में माना जाएगा हवन क्रिया में विकल्प किया जाता है किंतु वस्तु में विकल्प नहीं होगा ये भी हो सकता है वो भी हो सकता ऐसा नहीं हो सकता वस्तु तो एक ही होता है क्रिया में विकल्प होता है वस्तु में विकल्प नहीं होता इसलिए यहां पर दो व्यक्ति होने सकते है किसी के मत में वो बक दल्ब का संतान हो और किसी के मत में मित्र का संतान ग्लाब हो ऐसा नहीं हो सकता एक ही है दो का संतान बन जाता है कैसा होगा धर्मपुत्र जिसको बोलते हैं एक जगह पैदा हुआ दूसरे जगह में पहुंच गया ऐसा धर्मपुत्र होता है ऐसा है वस्तु विषय क्रिया क्रियाश नहीं दो दो का संतान होना संभव नहीं दो व्यक्ति होना संभव नहीं जैसे क्रिया में विकल्प होता है वस्तु में विकल्प होना संभव नहीं द्विनामा द्विगोत्र द्वि इत्यादि स्मृति कहते हैं उसको दो नाम वाला बताते हैं वो जो धर्म दत्तक पुत्र होता है धर्म होता है वो दो नाम वाला इधर का नाम भी उधर का नाम भी प्राप्त करता है द्वि भी, वो दो गोत्र वाला भी है पूर्व गोत्र और आगामी गोत्र दो गोत्र वाला भी होता है द्विनामा द्वि गोत्र इत्यादि का ऐसा स्मृति है वो दो नाम दो गोत्र जो तब तक पुत्र होता है धर्म पुत्र जिसको बोलते पुत हैं वो दो, दो तरह का होता है संतान गोप्र दोनों दो तरफ के संतान माना जाता है ऐसा दृश्यते देखा जाता है लोक में दृश्यते चह यह देखा जाता है उभयता पिंड भागतम वो धर्मपुत्र जो होगा दोनों तरफ के पिंड का भागीदार होता है दोनों तरफ पितरों का पिंड देता है, पित, है। जहां पैदा हुआ जहां वो रहा है दोनों के तरफ पिंड आदि के भागीदार होता है दृश्य के उभयता पिंड भागतम दोनों तरफ पिंड के भागीदार देखा जाता है धर्मपुत्र जो होता है अथवा उदगी उदगी बद्ध चित्तत् ऋषभ अनादरा यहाँ पर अथवा यह भी हो सकता है यहाँ दो नाम इसलिए दिया है ऋषि में कोई आदर नहीं है बक नाम के दल्व संतान हो सकता है या मित्रा का संतान गुलाब नाम का हो सकता है दो में से कोई भी हो सकता है ऋषि में आदर नहीं है क्यों यहाँ उदगीत में बद्ध चित्त है उदगित उपासना में चित्त मना हुआ है इसलिए ऋषि में अनादर है फिर उस स्थिति में बा शब्द जो मंत्रा क्या स्वाध्याय के लिए तो बकर के हैं दल्व का संतान है वित्रा का पुत्र है तो ग्लाब राम का जो ऋषि है जो भी हो वो ऋषि स्वाध्याय कर तुम ग्रामाद बहिर् कहा स्वाध्याय करने के लिए गांव से बाहर चले गए स्वाध्याय के लिए गए उदगतवान विविध देशस्थ उदक का अभ्यास रहा एकांत देश में जल के समीप पे जाकर जा के बैठ गए विविध देश में ठित उदक उधर जल का जो सानिध्य है अभ्यास वाले सानिध्य में जाकर बैठ गए एकांत देश में जल बहरा वहां जाकर बैठ गए स्वाध्याय के लिए उद्भुतराज प्रतिपालंच यदि एकवचनाथ लिंगात एको असम ऋषि ये ऋषि एक ही है दो नहीं है तो द्वा पुरुष आए हैं एक ही ऋषि लगता है क्यों आगे पूर्व प्राजय लीट लगा प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है और उधर अगले मंत्र में आएगा कुत्तों ने जो काम किया प्रतिपालन चकारा आएगा वो उसको पालना की हाँ। दूसरे दिन सुबह की प्रतीक्षा की उसने ऐसे आएगा तो एक वचन का प्रयोग है इसलिए एक ही ऋषि है दो ऋषि नहीं है सिद्ध होता है एक वचन आप जीवात व्यापक होने से एक और ऋषि एक ही ऋषि है या दो नाम देखने से दो ऋषि नहीं हो सकते हैं ये कहा स्व उद्वीर काल, काल प्रतिपाल विषय उन, उनके सामने घटना घटेगी वो ऋषि के सामने वो स्वाध्याय करते हैं उस काल में उनके स्वाध्याय से संतुष्टि हो करके चाहे वो ऋषि लोग हों चाहे प्राण मुख्य प्राण और गौण प्राण प्राण समुदाय इंद्री आदि समुदाय हो यही सामने होकर के एक पहले सामने सफेद कुत्ते के रूप में सामने प्रकट हो जाते हैं प्रकट होकर करके होते हैं तो बाकी छोटे छोटे और आ जाते हैं उस कुत्ते के सामने हाय तो वो ऋषि है इनके स्वाद्या से संतुष्ट ऋषि है कुत्ते के रूप में आके सामने आ जाते हैं इसलिए इसको सौ बोलेंगे तो वो ऋषि के सामने जब कुत्ता यह आ जाता है तो वह छोटे छोटे और कुत्ते आ करके वो बोलते हैं हमारे लिए खाने की व्यवस्था करो हम भूखे हैं ऐसा बोलेंगे छोटे वाले तो बड़ा बड़ा जो बोलेगा कि आप लोग कल प्रात काल इसी स्थान पर आना बोलेगा ऋषि उसके प्रतीक्षा करते हैं प्रतिपाल या चकार जो बैठे हुए ऋषि है वो दान अथवा ग्लाब जो मैत्री है वो उसके प्रतीक्षा करते क्या करेंगे कहा कर। ऐसा देखते हैं ये कहा स्व काल प्रतिपालनार कुत्ते के जो उद्गान है उसके काल के समय के प्रतिपालन करते हैं जो दाल में पकड़े ऋषि स्वाध्याय कारण ऋषि का स्वाध्यायकरण किसके लिए होगा कुत्तों का जो काम होता अन्न के लिए होता है अन्न प्राप्ति के लिए तो ऋषि का भी स्वाध्याय अन्न प्राप्ति के लिए एक आते हैं स्वाध्याय कर्णम अन्न कामनाया लक्ष्यते अन्न की कामना इच्छा है उनकी यही लक्षित होता है ऋषि हो का लक्ष्यते अभिप्राय अभिप्राय से सिद्ध होता है एक कहते हैं अन्नलाभ से अपेक्षित अत सबदार्थ अतः जो आया है अन्नलाभ अपेक्षित होने से अत कहा गया है भाष्य में जो अतशब्द है उसका अर्थ यह होता है यह समस्त में जो अर्थशब्द है अन्न लाभ का अपेक्षित होने के कारण होना यह अर्थशब्द का अर्थ होता है प्रकारांतरेण उदगित उपासन अन्न काम से प्रस्तुत पूर्व में भी के उपासनाधि अभी अन्न चाहने वाला व्यक्ति को प्रकारांतर से भिन्न प्रकार से उदगित उपासना बदलाने के लिए प्रकरण आरंभ किया ही कहते प्रकारा उदीत उपासनमें अन्नकाम के लिए ऐसा प्रस्ताव करते प्रतिपत्ति सौक्या आख्यायिका आदत्ते समझने के लिए सुकर्ता हो इसके लिए कहानी ग्रहण करते हैं यह कहा। इत्यादि तत्र न कव गल्वस्थ्यम अपत्यम केतु से अर्थ है सौ का अर्थ ही होगा केवल दल्व का ही संतान ऋषि नहीं है मित्रा का भी संतान है माता मित्र है ऐसा न तो से पत्नी वो दल्व की पत्नी नहीं तो क्या फिर ये संतान कैसे होगा दल्व का भी संतान मित्रा का भी संतान कैसे क्योंकि तो दल्व की पत्नी नहीं है मित्रा तो कैसे संतान है यह शंका होगी कहा तथा सती मैत्र पद से भैया क्या अगर वो दल्व की पत्नी होती तो फिर पति के नाम कहने पर पत्नी का नाम कहने की आवश्यकता नहीं है मैत्री पर व्यर्थ पड़ जाएगा पति का संतान बोल दिया तो पत्नी का संतान करने की जरूरत नहीं है इसके मतलब वो दल पत्नी नहीं है मित्रा दूसरी है स्थिति है ये कहा पत्यंतरा पत्यन्तरा प्रत्यत्तरार्थ तो में तिजतना नहीं कोई बोले भाई ऐसा होता है दल कई पत्नियां रही होगी तो उनमें से दलवा के पत्नी में भी मित्रा का पुत्र है कहने के लिए ऐसा मित्रा शब्द दिया ऐसा कोई आशंका करे पत्नन्तर अन्य पत्नियों एवं जितने भी होंगे दलवा के बहुत सारे पत्नी होंगे तो पत्नंतर अपत्य अन्य पत्नी के संतान की व्यावृत्ति के लिए मित्रा मैत्रीय शब्द का प्रयोग किया ऐसा कोई बोले तो कहते हैं वो भी ठीक नहीं है क्यों प्रयोजन बाबत ऐसे करने को प्रयोजन सिद्ध होता इसलिए क्या अर्थ करना यह दो दो नाम जो आया है बक नाम है दलव का संतान कहा एक तरफ ग्लाब नाम है वित्रा का संतान ऐसा बोला दो दो ऐसे कैसे हैं ये संगीत लगा रहे शंका होती है मनु बास अब दो ऋषि विवक्षित बा है माने बको दालव्यो ग्लाबो बाय का बास शब्द दो ऋषि थे ऐसा कोई माना जाए दो ऋषि थे एक तो बक दल्व का संतान पथ और एक मित्र का संतान ऐसा दो ऋषि थे ऐसा माना जाए ऐसा शंका करे कहते नहीं हो सकता नानो अत्र बा शब्द बा से क्या लेना दो ऋषि विवक्षित हो दो ऋषि माना जाए ऐसे शंका आई तो कहा ना सिद्धांत कहते न बा शब्द चार अर्थ है बा शब्द यहां पर विकल्प के दो के बताने के लिए चार अर्थ में है हाँ। और इसका भी है उसका भी है दोनों कहा है कहने के लिए दल्व का संतान भी है मित्र का संतान भी हो ये बताने के समुच्चय करने के लिए पास अगर शंका होती है कथम पुनर्दल्भ से अपत्यम बक त्या मित्राया से अवत्यम भगवत उत्साह है तत्र कहते फिर दल्भ का संतान बख होना और दूसरा उसके जो दल दल्व का पत्नी नहीं है मित्रा तो अभारिया या उसकी भारिया नहीं है मित्रा दलभ उसके मित्रा ऐसे बच्चे दल्भ का संतान भी होना और दलभ जो पत्नी नहीं है मित्रा उसके भी संतान कैसे होगा फिर ये संता तो क्या हो जाता है क्यों होता है धर्म है वो बक के यहाँ पैदा होगा, मित्रा के यहाँ पला है वो धर्म है द्वार बोलते प्रसिद्ध दो व्यक्ति का संतान मेरा भी है तुम्हारा भी है ये दोनों का है ऐसा करके बागवान किया जाता है ऐसा संतान है वो ऐसा हो सकता है ये कहना चाहते हैं एक प्यांग प्यांग के यहां पैदा हुआ दूसरे के यहां रहता है वो धर्मपुत्र जिसको बोलते हैं ऐसा है यही उत्तर देना चाहते हैं द्वामुष्याय इत्यादि का आवास होगा द्व्यामुष्यायो ही असौ दो प्रसिद्ध व्यक्ति का संतान है ये प्रसिद्ध व्यक्ति जो दो होते हैं उनका संतान है ये एक द्व्याुष्याय असौ एक व्यक्ति दो प्रसिद्ध व्यक्ति का संतान है जाते हैं दालव्या आयनो दालभ्यत्र उत्तम इति सूचन ही सब ही लगा पहले भी ऐसा आया हुआ था चैकित दालव्या दालभ्य कहा था दल्व का भी संतान चिकित का भी संतान कहा था पहले भी ऐसा व्यक्ति आया था एक इसी प्रथम अध्याय अष्टम खंड में आया था चैकित आयनो ऐसा आया था तो उसी प्रकार यहां भी है वो दो का संतान है वो ऐसी प्रकार यहां भी ऐसा चाहता इत्यत्रि सूचा विश्व को सूचना देने के लिए ही लगाया ये कहना चाहते हैं उदित अनुदित हो बबत के शाम बको असोग अन्य शाम ग्लाव कहते ये किसी के मत में बक है किसी के मत में ग्लाव है ये मत मतांतर ऐसा माना जाए जैसे उदिते जुहोती अनुदित जुहोती ऐसा आया है माने अग्निहोत्र करने वाला व्यक्ति के बारे में आया अग्निहोत्र करता है वो किंतु एक व्यक्ति सूर्योदय होने पर ही करता है और एक व्यक्ति सूर्योदय होने से पहले ही करता है किंतु दोनों का फल मिलेगा दोनों की अपराध नहीं माना जाएगा किंतु सूर्योदय होने पर जिसने व्रत लिया है सूर्योदय होने पर ही करता रहेगा हमेशा और अनुदित काल में सूर्योदय होने से पूर्व में हवन कर देगा जिसने व्रत लिया उसको उसी तरह करना होगा तो क्रिया में विकल्प होता है उदितेज होती अनुदितेज होती ऐसा आया है सूर्योदय होने पर करता है या सूर्योदय होने से पूर्व व्यवस्था में करता है क्रिया में विकल्प होता है वस्तु में विकल्प नहीं, तो नहीं हो सकता सामने एक वस्तु होगा किसी के मत में घट हो रहा है किसी के मत में पट होगा हो सकता है क्या वो घट होगा तो घट होगा पट होगा तो पट होगा दो दो वस्तु नहीं हो सकता किसी कोई बोलेगा इसको घट माना जाए किसी को बोलेगा पट माना जाए एक वस्तु है कोई बोलेगा गाय माना जाए किसी के मत में गाय वो किसी मत में भाई है ऐसा होगा वस्तु में विकल्प नहीं होता गाय है तो गाय भाई है तो भाई है क्रिया तो में जैसे विकल्प होता है वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता ही कहा उदित अनुदित हो भगवत पूर्वानी बोलता है जैसे उदित ज्योहो अनुदित ज्योति का हुआ है उदित होम अनुदित होम के समान कैसा अनचित दृष्टि या किसी के मत में तो बक नाम का ही और अन्य अन्य व्यक्ति के मध्य में ग्लाव है तो दो नाम हो जाएगा ऐसा विकल्प करेंगे दे। माना व्यक्ति एक ही है किसी के मध्य में बक है किसी के मत में ग्लाव है ऐसा होगा यदि एकस्म अभी विकल्प भविष्य थी एक में भी तो विकल्प हो जाता है ऐसा शंका करे तो ना इतिहास नहीं हो सकता तो क्यों वस्तु विषय क्रियाशूल में विकल्प अनुपत्ति कहा जैसे क्रिया में विकल्प है उदितेज होती अनुदितेज होती क्रिया में विकल्प होता है वस्तु में कभी विकल्प नहीं होता वस्तु में विकल्प हो नहीं सकता ऐसी <coughs> स्थिति है वस्तुतंत्रम भवित ज्ञानम क्रिया तंत्र उपासना ऐसा है वस्तुतंत्रम भवित ज्ञान ज्ञान जो होगा वस्तु के अधीन है वस्तु एक है हम इसको जानना नहीं चाहेंगे ऐसा होगा तो दिखाई पड़ेगा तो ज्ञान होगा ही होगा अनुभव से पहचान हो जाता है वस्तु तो तो तंत्र भले ज्ञान वस्तु के अधीन होता है ज्ञान टीका हो जा तो जाते हैं <coughs> कथम पुनर्बि कथम बिना, बिना मानम एक सेमत्व आदि अंगी कहते थे कोई प्रमाण के बिना मानव मानी प्रमाण किसी प्रमाण के बिना एक व्यक्ति को दो नाम कैसे माना जाए प्रमाण तो कुछ आए नहीं कोई वक्त मानना उसी को ग्लाब मानना दो नाम मानना दल्ब का संतान भी मानना मित्र का संतान भी मानना ऐसे दो नाम कैसे होगा उसका प्रथम पुनर् बिना मानम बिना प्रमाण के एक से वी दो नाम दो गोत्र कैसे होगा बिना प्रमाण के ऐसे अंगीकृत है स्वीकार किया जाता है शंका गये तो, तो उसके उत्तर नहीं नहीं लोक का प्रयोग होता है द्वि नाम द्वि गोत्र इत्यादि स्मृति स्मृति में आया है व्यक्ति दो नाम वाला होता है दो गोत्र वाला भी होता है जो तो धर्म होता है वो दो नाम वाला होता है दो गोत्र वाला होता है ऐसी स्थिति है ठीक हमें कहते हैं इत्यादि वाक्यों में स्मृति रूपन धर्मशास्त्र में प्रसिद्ध होती है द्विनामा द्वि इत्यादि जो वाक्य है स्मृति स्वरूप वाक्य धर्मशास्त्र में प्रसिद्ध है कहा द्वि गोत्र एक लोक भी वृत्तम लोक में भी, भी एक व्यक्ति का दो गोत्र हो जाता है जो धर्मपुत्र होता है तो जहां पैदा हुआ वो गोत्र और जहां अभी है वो गोत्र दोनों गोत्र वाला होता है दोनों गोत्र माना जाता है उसका धर्मपुत्र ऐसा हो जाता है एक आधी लोक में भी ऐसा देखा जाता है दृश्य तेज इत्यादि भाषा दृश्य तेज उभयता पिंडभाग्न जो धर्मपुत्र होता है दोनों पीढ़ी के लिए पिंडदान देने वाला होता है जहाँ पैदा हुआ उनको भी और जहां अभी आया हुआ है गोद में आया वहां उनका भी दोनों तरफ का पिंडदान देने वाला होता है धर्मपुत्र जो और पुत्र होगा तो एक ही तरफ का पिंडदान देने वाला होगा किंतु धर्मपुत्र जो होता है दोनों तरफ का होता है ऐसा देखा गया है कहा। में ये कहा टीका मैं कहते यतः स्तो जो आए थे जिससे पुत्र पैदा होगा और यह रचायम धर्म तो गृह जिसके द्वारा इसको धर्मपूर्वक ग्रहण किया जाता है एक क्या पैदा हुआ दूसरे क्या यहाँ धर्म पूर्वक आया हुआ है वो एक जाए थे जिससे पुत्र पैदा होता है और एनच अयम धर्म गृह थे जिसके द्वारा ये पुत्र धर्म पूर्वक गृह होता है तयोर उभर इत्या वो दोनों का ही पिंडदान देने वाला हो जाता है जहाँ पैदा हुआ जहाँ आया हुआ है दोनों तरफ का पिंडदान देता है इत्या उभयतः इत्यादि पिंड दोनों तरफ का पिंड देने वाला हो जाता है और भी कहा है स्मृति में उमयोर रक्त सा पृथ्वी पिंडता है तो धर्म कहा धर्म पुत्र के बारे में कहा है उमय अपी असौ रिक्ति रिक्त माने धन होता है दोनों तरफ का धन वोला होता है वो जहां पैदा हुआ उसके धन भी उसी को मिलेगा और जहां गया उसका धन भी उसी को मिलता है उमयोर अभी असौ रिक, रिक्थी कहा धन वाले को रिक्थी रिक्त मान धन है रिक्ती माने धनवाला जैसे दंड वाले को दंडी बोलते हैं रिक्ति धन दोनों तरफ के धन होता है ये व्यक्ति जो धर्मपुत्र होगा दोनों तरफ के संपत्ति के अधिकारी हो जाता है वही हो जाती है असथी पिंडदा होता है तो धर्म होता और पिंडदान करने वाला भी दोनों तरफ का पिंडदान करने वाला भी वही होता है धर्मपुत्र भी इतना शक्ति है ये कहा रिक्ति का अर्थ अमरकोष का वाक्य ला करके प्रकार कहते हैं द्रव्यम वित्तम स्वापतम रिक्तम रिक्तम धनम बसु ऐसा कहा है अमर को कहा द्रव्य का नाम बताया है धन का नाम बताया द्रव्यम वित्तम द्रव्य कहते है हैं वित्त बोलते हैं स्वापत भी बोलते हैं उसको रिक्त भी बोलते हैं रिक्थ भी बोलते हैं धन भी बोलते हैं बसु भी बोलते हैं सब धन की बात से कह वह रिक्थी शब्द है स्मृति में रिक्त वाला धन वाला दोनों धर्म के धन उसका हो जाता है ये दाल दालभ्यात अंडो मैत्रेय इति अंगी कृत्या चलो मान लेते भिन्न दो ऋषि होंगे क्या आपत्ति तो इसमें यहां तो उदगीत में काम कर रहा है दालभ्यात अंडो मैत्रेयी कृत्या स्वीकार करके मानते हैं अन्य मैत्रेय कहते हैं उदगीत यह कहा उदगी बद्ध चित्त यहां पर तो सामगान बद्ध चित्त है ऋषि में इतना आदर नहीं है कि वही ऋषि होना चाहे कोई आधार नहीं चाहे दाल भी हो चाहे ग्लाभ हो कोई आपत्ति नहीं है एक आते हैं उदगित है बद्धचित तत्व ऋषभ अनादरा वाह उदगित में बद्धचित होने से अथवा ऋषि में आदर न होने से ऐसा बोल दिया है दो नाम दे दिया हमें कहते हैं तद तो उपास तात्पर्य तो तात्पर्य ऋषभ अनादर है तो मान उदगित उपासना में तात्पर्य है इसलिए ऋषि में अनादर में कारण यही है चाहे कोई भी ऋषि हो ऋषि कोई एक ऋषि थे चाहे बक हो चाहे गावा हो कोई आपत्ति है ऐसा बता दिया आगे का हम कहते हैं तस्मात ऋषि त्रयम ऋषि दयम बा विवक्षित यह होगा चाहे तीन ऋषि मान लो चाहे दो ऋषि मान लो चाहे एक मान कोई आपत्ति नहीं ऋषि में या तो का तात्पर्य है ये कहना चाहते हैं पक्षांतर द्योतनाथ बा शब्द ये बाघ बोल दिया ऋषौ अनादरा बा क्यों अन्य पक्ष दिखाने के कोई भी हो दो ऋषि भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं इसके लिए कहा स्रोतो बा शब्द तरी की मर्थम श्रुति में स्वृत जो बको दाल में ग्लाबो बा श्रुति में जो बा का क्या अर्थ होगा प्रश्न आया स्रौतों बा शब्द तरी की मर्थम श्रुति में आया हुआ बा शब्द तब किसके लिए ये शंका करके कहा पाठात अन्य नत्स्य फलम पाठ से अन्य फल नहीं है पुण्य पाठ के लिए बा शब्द है के लिए बाकी कोई फल नहीं कहते हैं एक कहा बास शब्द स्वाध्याय इस अर्थवासी में बास शब्द स्वाध्याय के लिए कहा मैत्रेय वाक्यम व्याख्याय स्वाध्याय इत्यादि व्याख्या बको दालव्यो प्लाबोबा मैत्रेय यहां तक की व्याख्या हो गई और स्वाध्याय उद्पराज इस पल की व्याख्या करनी है ये बताया कहा जिन्होंने स्वाध्यायम भाषण का स्वाध्यायम कर तुम वो जो बब दाल में है और मैत्रिय गुलाब ऋषि है वो ऋषि अपने स्वाध्याय करने के लिए ग्रामाद बही गांव से बाहर उद प्राजा कहा चले गए उदगत बान विविध देशस्थका उदका। उदकाभ्यासम एकांत देश में थी, थी जल है जल के समीप में जाकर बैठ गए वातावरण शांत होता है एकांत तो देश में जल बहता हो उस वातावरण होता है वहां जाकर के लिए बैठ गए है ठीक यह कहते हैं आगे यह ऋषि एको बका शब्द रुचे देता महा तो ये ऋषि एक ही है भाष्य का ने पहली व्याख्या में कहा था बक बोलो चाहे ग्लाब बोलो एक ही ऋषि है कि उसके लिए आपक देते हैं आगे उत्पराजा शब्द आया उद्पराजा एक वचन है।, तो है तो एक ही ऋषि होगा उद्पराजा चला चले गए ऐसा अर्थाया एक वचन है तो एक वचन में एक ही करता होगा एक उद्पराज इत्यादि उत्पराज प्रतिपालय चकार एक वचन है ये दोनों एक वचन देखने से एक ही ऋषि सिद्ध होता था एक ही एक वचनात्ंगा एक और असो ऋषि यह ऋषि एक ही है दो नहीं सिद्ध हुआ था, ठीक कहा उदीत स्व उद्गी तो स्वउद्गीत का अर्थ होता है कुत्तों का जो उद्गीत है उद्गान है स्वदगी कहा तत्काल से प्रतिपादन उस काल का कब वो उद्गान करते हैं कुत्ते उसका प्रतिपालन किया प्रतिपालनम प्रतीक्षण प्रतीक्षा करना ऋषि दृश्य ऋषि का दिखाई पड़ता है तेजा उद्गानम अन्नार्थम इसलिए उनका उदाहरण कुत्तों का किसके लिए अन्न के लिए है और ऋषे तद रति रहती स्वाध्यायकरण तदर्थम और ऋषि का भी स्वाध्यायकरण जो होगा अन्न के लिए होगा ये अन्न प्राप्ति के लिए है कहा सो उद्गीत इत्यादि कहा था वास्तव में सो उदगीत काल प्रतिपाल ऋषे ऋषि ने कुत्तों का उदगीत काल का उदगम काल का प्रतिपालन किया दिखाई पड़ता है यहां इसलिए ऋषि स्वाध्याय करणम अन्न का था था ऋषि का स्वाध्याय करना भी अन्न की इच्छा से है ये सिद्ध होता है लक्ष्य अभिप्रायता कहा टीका ने कहा यथोक्ता अर्थवाच तो शब्दाभावे भी यद्यपि जैसा कहा वैसा शब्द नहीं फिर भी ज्ञापन मिलता है यथोक्त तो अर्थवाच्य शब्दाभावे भी सामर्थ्या अय अर्थ भाती माने तो ऋषि का उद्गान स्वाध्याय जो है अन्न के लिए ऐसा शब्द तो आया नहीं आने पर भी यहां सामर्थ्य पूर्वात्भाव देखने से यह अर्थ आता है कि अन्न क्यों कुत्ते का जो उद्गार का अनुपालन करते हैं कुत्ते का उदगान अन्न के लिए होता है उनका पालन करता है ये भी ऋषि का स्वाध्याय अन्न के लिए है इसे तो ये कहा मंत्र आएगा वो ऋषि जब स्वाध्याय करने के लिए बैठ गए एकांत स्थान गाँव से बाहर जल के समीप बैठ गए वहां एक घटना घटती है उनके सामने एक घटना घटती है मंत्र है तस्मै स्वाश्वेत प्रादुर्भवः तस्मै स्वाश्वेत प्रादुर्भवः तं अन्ते स्वाना उपसम्यते ऊचो नमः सर्वे स्वाना उपसम्यते ऊचो अन्नं नो भगवान् आगायतु अन्नं नो भगवान् असरायम भायति तस्मै स्वाश्वेत प्रादुर्भवः तस्मै प्रादे नमः तं अन्ते स्वाना उपसम्यते ऊचो नमः सर्वे भगवान असलायाम तस्मयी उस ऋषि के लिए उस ऋषि के सामने श्वाश्वेता प्रादुर्भव हुआ उस ऋषि के जो स्वाध्याय से संतुष्ट होकर के कोई देवता ऋषि है कोई ऋषि वो अथवा ये प्राण उनके सामने प्रकट हो गए कुत्ते के रूप में ये कहा तस्मय उस ऋषि के लिए जो अथवा मैत्री जो गाव है स्वाध्याय कर रहे थे उस ऋषि के लिए उस ऋषि के लिए क्या कि यह श्वास व्यता प्रादुर्भव एक सफेद कुत्ता सामने हो गया प्रकट हो गया कुत्ते के रूप में ऋषि है उसके स्वाध्याय से संतुष्ट होकर के ऋषि है वही यह प्राण है प्रकट हो गया तम अन्य सुहाना उपमित्य ऊंचू बाकी वो छोटे छोटे बच्चे और आ गए वहां कुत्ते के बच्चे अन्य स्वान जितने भी थे अन्य स्वान समेत एकत्रित होकर कहने लग गए उस बड़े कुत्ते को छोटे कुत्ते कहने लगे कहा क्या कहते हैं नो भगवान आगाए तो अन्नम नो भगवान आ गाये तो न हमारे अस्मभ्यम हमारे लिए आप अन्न का आदान कीजिए हम भूखे हैं हम अन्न खाना चाहते हैं अन्न भक्षण करना चाहते हैं असनायाम हम खाना चाहते हैं असनाय बई हम भूखे हैं हम खाना चाहते हैं हमारे लिए अन्न का आगाम करो उद्गाम करो ऐसा बड़े कुत्ते को छोटे कुत्ते ने कहा ऐसा शब्द है किंतु तो अभिप्राय यह है वह तो ऋषि है या प्राण है मुख्य प्राण को इंद्रियों ने कहा ऐसा अर्थ भी है ऐसा बात भाष्यर्थ करेंगे भास्कर में कहते हैं स्वाध्याय तोषिता देवता ऋषिर्वा स्व रूपम गृहत् उस बक् जो दाल में है ग्लाव जो मैत्री उनके स्वाध्याय से संतुष्ट हुए देवता है अथवा ऋषि हैं कुत्ते का रूप धारण करके उनके सामने प्रगभित होता है स्वाध्याय तो सीता देवता ऋषि वा स्वाध्याय के द्वारा संतुष्ट प्राप्त किए हुए देवता हो चाहे ऋषि हो स्वरूप गृहित कुत् का रूप धारण करके स्वाशा सन सफेद कुत्ता होकर होता हुआ तस्वय ऋषे तद उस था उस ऋषि के लिए अनुग्रह करने के लिए प्रादुर्भवन है प्रादुर्सा रसाम प्रकट हो गया तर्म अन्य शुक्लम स्वानम छिड़ लकलम स्वानम जो सफेद कुत्ता था उसको अन्य छिड़ लगा अन्य जो छोटे छोटे कुत्ते हैं अन्य छिड़ स्वाना सुन छोटे छोटे कुत्ते उप समेत उसको जो बड़े कुत्ता दिखाई पड़ा उसको छोटे छोटे कुत्ते आकर के सामने होता उक्त वर्ग कहा क्या कहा अन्नम नो अस्मभ्यम हमारे लिए आप अन्न का आगाम कीजिए भगवान आप आगा तू कहा आप हमारे लिए अन्न का आगाम करे आगा उद्गान के द्वारा अन्न संपादन करे हमारे लिए ऐसा बड़े कुत्ते से छोटे कुत्ते ने कहा मानी ऋषि लोग हैं ऐसा कहा मुख्यम प्राणम बागा यहां किसको कहा मुख्य प्राण को बागा इंद्रियों ने कहा ऐसा समझ सकते हैं पहले तो ऋषि लोग को कहा अवगत है हैं मुख्य प्राण को बागाड़ी बाघ आदि कहा ऐसा कह सकते हैं मुख्यमंत्री प्राणम बाघाल प्राणम अनु अन्नभुजा प्राण के खाने के बाद में जिनको खाना मिलता है कौन बागाड़ी को प्राणम अनु अन्न भुजा है अन्न खाते हैं प्राण के खाने पर इनको तृप्त होना खाया जाता है अपने आप खा नहीं सकते जो भक्षण करेगा उसी इनकी तृप्ति पुष्टि होती है बाघाली प्राणम अनु अन्नभुज है बाघालय का विशेषण है प्राण के खाने के बाद में अन्न खाने वाले जो बाघालय लिया है स्वाध्याय परितोषिका उस ऋषि के स्वाध्याय से संतुष्ट हुए ये बागादी मुख्य प्राण को बागादि ने कहा संतोष अनु अनुग्रहन अनु किया एनम स्वरूपम आराया इनको अपना स्वरूप दिखा करके अनुग्रहण करने के लिए कहा अनुग्रहण करो ये कहा युक्तम एवं प्रतिपत्तम ऐसा भी माना जाना ठीक ही है बाघादी इंद्रियों ने मुख्य प्राण से कहा जाने में कोई आपत्ति नहीं ऐसा कहा क्यों असनायाम भाई बुभुक्षिता ऐसा कहा हम भूखे हैं आप हमारे लिए उद्गाम करो अन्न का उद्गाम करो ऐसा बागादी इंद्रियों ने मुख्य प्राण को कहा हो अथवा मुख्य जो ऋषि है उनको अन्य ऋषियों ने कहा हो माने आए तो उसकी के सामने ऋषि के सामने आकर के उसके स्वाध्याय से संतुष्ट होकर के बताया ये कहना चाहते हैं टीका से कहते हैं तस्मय इत्यादि व्याचर मंत्र में तस्मय स्वास्थ्यता प्रादुर्भाव है, प्रादु है। उसकी व्याख्या करते हैं कहा स्वाध्याय इत्यादि कहा था स्वाध्यायता आदि कहा छुल्लका मान क्षूत्र का शिशवा इतिहावत छोटे छोटे कुत्ते को कहा छिल्लका कहा क्षूत्र का छोटे छोटे कुत्ते श्वेत स्वाहा कश्चित ऋषि देवता है सफेद कुत्ता प्रकट हो गया क्या ऋषि के सामने कोई ऋषि है या देवता है वो स्वाध्याय से संतुष्ट ऋषि है अथवा देवता है कुत्ते के रूप में वहां खड़ा है ऐसा देखा क्यों अनेक रूप रूपाया विष्णवेद प्रभु विष्णु बोलते हैं कोई भी देवता आदि हमें अनुग्रह करेंगे अथवा भगवान अनुग्रह करेंगे न जाने किस रूप में करेंगे मनुष्य के रूप में करते किस रूप में करेंगे पता नहीं होता जब अनुग्रह करना होगा किसी रूप में करेंगे सभी रूपों उन्हीं का है अगर अंडे तो श्वान हो यहां अंडे नहीं होगा अंडे पाठ अन्य शब्द का बहुवचन होगा अंडे पाठ होना चाहिए अंडा शब्द नहीं अन्य शब्द होगा या अंडे छपा हुआ है अन्न शब्द नहीं है अन्य शब्द का बहुवचन है अंडे अन्य स्वान अन्य जो कुत्ते थे देवता ऋषयो वाई तो अन्य भी देवता या ऋषि है वक्षतम पक्ष न अब यहाँ वास्तविक पक्ष बताते हैं मुख्य प्राण है उसी में कुत्ते का रूप धारण करके सामने हुआ है और दूसरे छोटे छोटे कुत्ते के रूप में बागादी इंद्रिया है ऐसी स्थिति ये कहते हैं मुख्य बाग ये कहा मुख्य इत्यादि कहा मुख्य प्राण बागादाह मुख्य प्राण या बाग है ऋषि लोग नए मुख्य प्राण और बाग का संभाव है कहा प्राण अनु अनुपूजा कहा वो तो बाघादी इंद्रिया प्राण के खाने के बाद खा पाते हैं अपने आप नहीं खा सकते प्राण खाता है तो उनकी तृप्ति हो जाती है कुश्ती होते हैं ये प्राण नहीं खा गया तो ये छटपटाने पटाने लग जाते हैं बाघादी इंद्रियों की तिथि ऐसी है ठीक है अच्छा। तम ऊंचू इस संबंध कहते हैं तम ऊंचू उस मुख्य प्राण को बाघादी इंद्र ने कहा ऐसा संबंध कर देना ये बोला तम ऊंचू कहा कहते हैं तम मुख्यम प्राणम तम माने मुख्यम प्राणम बाघ आदाय बाघादी इंद्रियों ने कहा पर ऐसा करना यह होता है ये एवं विस्तृत हस्ती वो प्राणों का ही विस्तार करते हैं प्राणम बाघादी इंद्रियों का विस्तार क्या है प्राणम अनु अन्नभुजा कहा प्राण के पश्चात अन्न खाने वाले प्राण खाने के बाद उनको खाना मिलता है प्राण खाएगा तो उनकी तृप्ति पुष्टि होती है प्राणम अनु शब्द दिया है बाघादी इंद्रियों को टीका मुख्य प्राण सहित बाघादि ग्रह हेतु यहाँ पर वो जो कुत्ते के रूप में मुख्य प्राण और इंद्रिया लेने में विशेष कारण बतलाते हैं स्वाध्याय इत्यादि कहा वाषि कहा था स्वाध्याय परितोषिता संतोष अनुगृह एवं स्वरूप आदायित उन्होंने ये सोचा कि हम लोग अनुग्रह करें स्वाध्याय से हम ये संतुष्ट हैं इनके स्वाध्याय से संतुष्ट हैं इसलिए इनको अनुग्रह करें अपने स्वरूप दिखा करके ऐसा उनके मन में आया कहा थे युक्तम युक्त प्रतिपत्त ऐसा जानना ठीक है मुख्य प्राण और बागादी लेना ठीक है या ऋषि ऋषि का कुत्के अन्क्यम अनर्धारिता सैद्ध भाव नहीं तो कौन थे वो कुत्ते के रूप में कौन थे निर्धारित नहीं हो पाता है मुख्य प्राण और बागादि गाने पर निर्धारित हो जाता है कि अन्नम भव्यो मैं संपाद्यते नव अभोक्ना तेज कृत्यम अस्थ्य तो अनिष्ठ चेतन द्वारे अस्माको गए मुख्य प्राण पुस्त सकता है जो कुत्ते के रूप में है बागा को कि किम इति अन्नम भगतग्यो मैया आपके लिए आप लोगों के लिए अन्न किसके लिए पहले संपादन कर पता आप तो खा नहीं सकते हो जड़ हो आप लोग ऐसा मुख्य प्राण कहेगा यदि किमिति अन्नम भगतग्यो मया मेरे द्वारा संपादन क्यों करना अन्न का नहीं भगवत अभोक्तनाम तेना कृत्यम अस्ती आप लोग अभोक्ता हैं चेतन नहीं है आप तेना कृत्यम उस अन्न के द्वारा कोई कार्य होने वाला नहीं है आपका तो अन्न संपादन क्यों करना मैंने ऐसे शंका करे मुख्य प्राण तब वो कहते हैं तुम्हारे में जो चेतन है ना उसके तो माध्यम से हम भी करेंगे ऐसा वो बोलेंगे बाघाधिकार तो अनिष्ठ चेतना तो तुम्हारे में चेतनता है उसी चेतन के माध्यम से हम भी अन्न भक्षण करेंगे बाघाजी जी ऐसे करते त्वनिष्ठ तो चेतन द्वारा ना अस्माकम में भी भोग सिद्धि हमारा भी भोग सिद्धि हो जाएगी जो तो प्राण खाता है उनकी भी तृप्ति हो जाती है तो त्वनिष्ठ तो तो चेतन द्वारे ना अस्माकम भोग सिद्धि हमारे तुम्हारे में जो चेतन है बैठा है उसके माध्यम से हमारा भी भूखी सिद्धि हो जाती है इस्तेमाल हो ऐसा मत कहो अन्न के लिए उद्गान करो ऐसा ऐसे भागा कहा समुद्र कहा असनायाम भाई हम भूखे हैं हम खाना चाहते हैं ऐसा कहा अजो, सामने जो कुत्ता सफेद कुत्ते के रूप में जो प्राण है या ऋषि है जो भी है वो बोलते हैं अन्य से बोलते हैं मंत्र है तान हो वाचा प्रातर उपसमियात ्लाबोत्रेय राोवाच इतर उपमेयातकोलाबोवा मैत्रेय प्रति तार, सामने स्वरूप कुत्तों का है तो मुख्य प्राण और बाघ आदि का संवाद है ऋषियों का संवाद है उस उस बगदाल कृपा करने के लिए है तो कहा तान माने उन छोटे छोटे जो कुत्ते के रूप में है उनको वो वहाँ मुख्य कुत्ते ने पत कहा यह मां प्रातर उपसंग यात्रा तुम लोग कल सुबह इसी स्थान पर मेरे से मिलना ऐसा बोला प्रातर माम माने माम मुझको मिलना इसी स्थान पर मिलना ऐसा बोला समी आता समपूर्वक ई आता बोल दिया विद्री का रूप है ई आता मध्य पुरुष बहुवचन यहीं पर आओ कहा देर का किन्तु दीर्घ छे कत ई आता बनाया है यहीं आ जाना ऐसा बोला तद बको दाल गुलाबो मैत्र कुत्ता ने कहा तुम लोग यहीं आओ कहा ये तो कुत्तों का संवाद हो गया सामने ये जो ऋषि स्वाध्याय कर रहे थे मगदाल भे मैत्री जो लाभ है वह प्रतिपालाकार उसने भी वही उनकी बातों को मान लिया उस कुत्ते के बाद माना दूसरे दिन तक वही प्रतीक्षा करता रहा अब क्या करते हैं कुत्ते है। का ला करके कुत्ते के रूप में ऋषि लोग है बागादी में प्राण का संवाद है तो वही बैठा रहा या था या उसके तो पावन किया मगदाल भे ने कहा राष्ट्र कहते हैं एवं उगते हैं इस प्रकार का जब छोटे छोटे ने कहा हम भूखे हैं हमारे लिए अन्य का उद्घान करो ऐसा कहने पर स्वा श्वेत सफेद कुत्ते ने कहा उन छोटों को कहा तांच सुना ये छोटे छोटे कुत्तों को कहा क्या कहा यह अस्मिन एव देश इसी देश में जहां अभी बैठे हैं देश माम मारे माम मुझको प्रातः प्रातः काले प्रातः काल उप समय आता यह मेरे पास आ जाना कल सुबह तुम लोग ऐसा बता दिया दैर्गम छांत समझ गिरणगो धातु है तो दीर्घ मध्यम पुरुष बोलते हैं ई आता होना चाहिए ये दीर्घ कैसे हो गया ई दीर्घ कैसे कहा दीर्घ समी आता ऐसा है ये छांदस पाठ है दीर्घ होना समी याता प्रमाद पाठ बात है प्रमाद के कारण छपते छपते में ऐसा हो गया प्रमाद के कारण ऐसा हो गया ऐसा मानना चाहिए वास्तविक व्याकरण की दृष्टि से समय आता होना चाहिए या दीर्घ होता का प्रातः कर, काल कर्म तत्काल ये प्रातः काल आजाना क्यों कहा कहते स्वाध्याय क्यों होता है प्रातः काल कर्तव्य होता है इसको दिखाने के लिए प्रातः काल कर्म, प्रातः काल कल सुबह प्रातः काल आना जो बोला किसके लिए तत्काल कर्तव्य उसी काल में कर्तव्य है ये। स्वाध्यायी कर्तव्य उसी काल में प्रात काल में कर्तव्या कर्तव्य अथवा अन्नदस्यवा सवितुर अपराण ने अनाभिमुख्या अथवा देखो यहां पर सविता के लिए आहत उद्गान करेंगे सविता के नाम पुकारेंगे कुत्ते लोग दूसरे दिन यहाँ सविता सूर्य के प्रार्थना करेंगे सूर्य से अन्न के लिए मांगेंगे अन्नदाता सूर्य है यदि सूर्य उदय कभी नहीं होगा तो अन्न पकने वाला नहीं है अन्न पकता है सूर्य से सूर्य के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रातकाल इसलिए सूर्य अपने सामने होते हैं अभिमुख होते हैं सूर्य जिसे प्रार्थना करना उचित होता है अपराह्न में क्या होगा पीछे हो जाते हैं सूर्य पीछे की तरफ हो जाता है जब पूर्व की तरफ हम होंगे वो होगा, सूर्य पीछे हो जाता हैं तो प्रार्थना इधर हो रहा है सूर्य पीछे हो रहा है ऐसी स्थिति आ जाएगी इसलिए प्रातःकाल ही कर्तव्य दिखाना चाहते यही बोला ये बोला चाह रहा कहा प्रात काल कर्णम तत्काल कर्तव्य उसी काल में कर्तव्य है स्वाध्या है आदि क्यों अन्नदस्य बात सवितु जो अन्नदाता सूर्य है सूर्य के बिना कभी अन्न पकने वाला नहीं है अन्नदस्य जो अन्न अन्नदान देने अन्नदान करने वाले को अन्नदा बोलते हैं अन्नदा जो सूर्य है उनका सवितु तो अपरा अना अपराण्न काल में आभिमुख्य सामने नहीं होता हैं सूर्य पीछे हो जाता हैं ऐसी स्थिति इसलिए अगे तत् तत्र इत्यादि कहा तद मे तत्रुषित स्थान पर बको दाल में गुलाब हो वो भी ऋषि हो बक दाल में जो दुआ रहे ऐसे ऋषि प्रतिपालन चकार एक कुत्ते क्या काम करेंगे कल सुबह यहां उसका पालन किया प्रतीक्षण कृतवान कहा प्रतिपालन चकार प्रतीक्षा की उन्होंने ऋषि ने प्रतीक्षा की ऐसा ठीक मैं कहते हैं। कि मिति प्रातकाल प्रतीक्षण प्रातः काल की प्रतीक्षा क्यों वो कुत्ते उसी समय में उनको उपदेश क्यों नहीं दिया अन्न के लिए उदगान उसी समय क्यों नहीं किया प्रातकाल आ जाओ मेरे पास क्यों कहा होगा कुत्य के रूप में जो प्राण है या ऋषि है ऐसा क्यों कहा होगा तब तो कहते हैं प्रातः इत्यादि कहा प्रातकाल तत्काल कर्तव्य होगा प्रात काल, काल, काल इसलिए कहा है उसी काल में कर्तव्य होता है उदगान करना उदगान सूर्य के लिए कर रहा है और मध्याने में तो सूर्य अपराह में सूर्य पीछे हो जाते हैं प्रातकाल सामने होते हैं ये कहा प्रातः प्रातकर्म उदगान उदगान कर्म का जो प्रातः कर्म इसलिए है सूर्य सामने होते है इसलिए ठीक तो है प्रातः काल प्रतीक्षण करणे कारणांतर वहा तो प्रातः काल के प्रतीक्षा करने अन्य कारण यह अन्नदस्य इत्यादि करा अन्नदस्य बाराहे अनाभिमुख्यात कहा अन्नदान देने वाला जो अन्न देने वाले सूर्य है अपराह काल में पीछे हो जाते हैं सामने नहीं होते हैं अन्नदान कैसे देते हैं सूर्य कहते हैं कैसे करते हैं अन्नदान कहा तस्टि द्वारा अन्नदाता सूर्य में है वृष्टि के द्वारा अन्नदान करते हैं समुद्र के जल को खींचते हैं नदी के जल को खींचते हैं बाष्पीकरण के द्वारा शुद्ध बनाते हैं अशुद्ध जल को शुद्ध बनाते हैं सूर्य के किरण खींचते हैं जल को और उसी को घनीभूत करके वर्षा देते हैं बारिश कर देते हैं वर्षा होने से अन्न होता है यह तस् आदित्य से वृष्टि द्वारा तो तो तो तो तो तो। आदित्य सूर्य जो दान है अन्नदान कैसे करते हैं अन्न देने वाले कैसे होते हैं बृष्टि के द्वारा गुलाब हो मैत्रीय प्रतिपादन कर उसके, उसके प्रतीक्षा की ये कहना चाहते हैं तत् इत्यादि कहा ऋषे अन्न कामत्म इतो अवगत इसे भी जानते हैं इसी अन्न चाहते हैं इसलिए बैठते हैं वहां क्यों अन्न के लिए उन्होंने मागा होगा उद्गान मांगा है और ये अपने स्वाध्याय के लिए बैठे हुए हैं इसके मतलब अन्न चाहते हैं आगे मंत्र है देह यथ देह बहिस्पेन पुष्य मा संध्या सर्पंती आस स्िपु ये बैस्पवानेश्य संप्र सर्पं आशुचक्रु ते जो सामने कुत्ते प्रातकाल इकठे हो गए आ गए बड़े कुत्ते ने कहा था प्रात काल आ जाना कुत्ते के रूप है वहां या प्राण है उन्होंने कहा प्रात काल मेरे पास आना इसी स्थान पर कहा था उसी स्थान पर इकठे हो गए हाँ। आ गए यथा एव भईस पपमान तवस्यमाणा समृद्धा सरपंथी ऐसा आया जिस प्रकार एक बहिष पपमान का स्तुति करते हैं माने ऋत्यु लोग सभी मिल करके प्रदक्षिणा करते हैं यदि की प्रदक्षिणा करते हुए स्तुति करते हैं उसमें कैसे हैं एक दूसरे के मिल करके चलते हैं घूमते हैं प्रदक्षिणा करते हैं इस 22 भगवान स्तोत्र है ये 22 भगवान पवित्र को भगवान बोला जाता है पुण्य पवन धातु से सामच करेंगे तो बनेगा भगवान पवित्र तो पवित्र स्तोत्र के द्वारा स्तुति करते हुए समृद्धा सरपंथी एक दूसरे के मिलते हुए चलते हैं प्रदक्षिणा करते हैं इस प्रकार एवं आशिष वो कुत्ते भी उसी प्रकार एक दूसरे के पोष को अपने मुख से पकड़ते हुए घूमने लग गए आशिष्णु को कहा उस स्थान में प्रदक्षिणा किया कुत्तों ने कहा तेह समुपे हिम सब लोग प्रदक्षिणा के बाद में सब बैठ करके हिम ऐसा किया उन्होंने विचार किया ऐसा कुत्तों ने ऐसा किया हमारे कुत्ते के ऊपर ऋषि प्राण उन्होंने ऐसा किया ये ठीक टीका उनका तेह इत्यादि व्याकरण तेह इत्यादि का व्याख्या करते हैं भाष्य में कहा तेह स्वान वो जो स्वान है तथय आगम है उसी स्थान में जिस स्थान में आने को बोला था उसी स्थान में दूसरे दिन प्रात आकर के आगम है ऋषि समक्षम उस ऋषि का मुख्य जो कुत्ता ऋषि है ऋषि के समक्ष है कुत्ते के रूप में ऋषि है समक्षम कैसे आए कैसे काम किया उन्होंने आकर के कहा यथा एवं यह, यह कर्म ही कोई कर्म होता है ज्योतिषोवादी कर्म करते हैं उस कर्म वैश्व पगवान वैश्व भगवान का पवित्र स्त्रोत्र है उस स्त्रोत्र के द्वारा त्वस्य महा उद्घाटन तुलसी करने वाले जो उद्गाता लोग हैं समृद्धा संलग्न अन्योन्न सरपंथ एक दूसरे से मिल मिल करके चलते हैं एक दूसरे के आगे पीछे होकर के मिल करके चलते हैं करके चलते हैं एवं इसी प्रकार मुख्य अन्य पुच्छा कुत्तों ने भी एक काम किया अपने मुख से एक दूसरे की पूछ पकड़ करके मिल करके वो प्रदक्षिणा की उस भूमि को करते है प्रदक्षिणा की, तो की भूमि को आस्तृप्त बनता था परिभ्रमण करते बनता परिभ्रमण किया एवं संस्कृत तो इस प्रकार घूम करके प्रदक्षिणा करके भूमि में फिर समुपिश्य समृत उपविष्य फिर बैठ करके उपविष्टासन को बैठकर हिंग चक्र हिंगण करता ऐसा कहा ऐसा शब्द का उच्चारण किया ऐसा कहा ठीक समक्षम आश्रष को यह संबंध समक्षम आश्रष् को ऐसा संबंध कर देना कहा ऋषि समक्षम वो ऋषि के समित में छोटे छोटे कुत्ते घूम करके प्रतीक्षण करके उसके बाद में बैठ के कहा उदगात्री पुरुषा यदि अद्वर प्रमुख यजमान पर्यंता गृह या उदगात्री पुरुषा करके भाष्य में लिख दिया है वैश्वग ने क्या होता है अठारह व्यक्ति वहां होते हैं माने जो ऋतु लोग ऋग्वेदी है यजुर्वेदी है अथवा श्यामेदी है तो सबके तो सब, के सब सोला एद्वान, मिलकर सोलह होते हैं यजमान यजमानी मिल करके अठारह होते हैं ये अठारह है उद्गात्र पुरुषा जो कहा यह अद्वरी प्रमुख अधिक होता है ये सब करके। है। तो है। सर सर मिल करके यजमान परिजनता आखिर यजमान भी ग्रहण होता है एक अन्य सरगना सरपंथी एक दूसरे मिल करके घूमते हैं इसी प्रकार वो बड़े कुत्ते के सामने छोटे कुत्ते ने भी ऐसा काम किया एक दूसरे को पूछ पकड़ करके मुख से पूछ बस कर घुमा प्रदक्षि की उसके बाद में बैठकर घीम ऐसा उचारण किया ये सब अब तेर नाम देकर के अन्न की मांग करते हैं या तेर नाम आएंगे भी ऐसा आएगा ओम अलाबोम ओम देवो बरुण प्रजापति सबता अन्नम इह आहरद अन्नपते अन्नम आहर आह ओम, ओम, ओम ओं ओम देवो देव प्रजापति सबता अन्नम आहरा ओम पहले सूर्य की प्रार्थना करते हैं सूर्य संबंधी प्रार्थना करते हैं ओम अदाम हम खाएं भक्षण करें अदभ अदाम ओम अदाम हम खाएं ओम पिवामा हम पिएं हम खाएं पिए ऐसा है ओम लगा जो बोलते हैं ओम अदाम ओम पिवामा ओम देवो वरुणा प्रजापति हे देव सूर्यदेव के लिए बोल रहे हैं हे वरुणा हे प्रजापति हे सविता इत्यादि है सविता इत्या अन्नम यह जो सविता है वरुण है देव है प्रजापति है अन्न यहां पर आहरत बने आहारत आहरण करे सूर्यदेव या अन्न आहार करे हमारे लिए ऐसा अन्नपते सूर्य का विशेषण है अन्नपते अन्न के पति है सूर्य अन्न दे अन्न पते अन्न लिया आहार अन्न यहाँ इकट्ठा करो हमारे सामने आहार करो आहार ओम राष्ट्रे ओम अदाम ओम पीवाम ओम देवो देव प्रनाथ इत्यादि मंत्र है ओम अदाम हम खाएं लोट लगा रहे अदाम ओम पीवा मियोट है देव माने देवतनाथ प्रकाशित होता है इसलिए सूर्य को देव शब्द ने कहा गया प्रकाश है होगा वर्णों वर्षनाथ वर्षा करने से कह दिया वरुण कहा सूर्य प्रजापति पालनाथ सबकी रक्षा करने वाला सूर्य है दो तीन सूर्य उदय नहीं होगा तो परेशानी आ जाएगी इसलिए उसे प्रजापति कहा प्रजा प्रजापति पालनाथ प्रजा प्रजाओं को पालन करने से आदित्य का नाम प्रजापति है सविता <coughs> प्रसवित्वाद सर्वस्व सबको प्रेरणा देने वाले हैं अपने सूर्य उदय होने पर हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगता है पशु पक्षी मनुष्य सब अपने अपने व्यापार में लग जाते हैं सूर्योदय होने पर सबको प्रेरणा देते हैं इसलिए उनको सविता बोला जाता है सविता प्रसवित्रित्व सबके प्रेरक होने के कारण प्रेरणादाय होने के कारण उनको कहते सविता बोलते हैं सर्वस्व आदित्य उच्च देख इसलिए आदित्य को ही सब कहा जाता है तय पर ये सारे पर्याय से देव बरुणा प्रजापति सविता ये सब पर्याव से जो कहा आदित्य कोई कहा है स एवं भूत आदित्य इस प्रकार का जो देव बरुणा प्रजापति आदित्य सविता इत्यादि सब सबसे कहा गया आदित्य है वो आदित्य अन्नम जो अन्न है अस्मभ्यम हमारे लिए आहरत मैं आहरत आहरत लंग लगा दिखा दिया कि लोट के, के अर्थ में है वो हमारे अन्न एकत्रित करे यहाँ ऐसा अर्थ है ते एवं हिंगकृत्व पुनरी इस प्रकार करके फिर फिर और भी कहा क्या कहा सब हे अन्न पते वो आदित्य के लिखा हे अन्नपते हे अन्नदाता अन्न के मालिक सही सर्वस्य अन्यस्य से प्रसवित्व पति अन्न का पति वही आदित्य होता है क्यों होता है सबका प्रेरक वही है सर्वस्व अन्न से सब अन्न का मान प्रसव करने वाला उत्पन्न करने वाला वही है इसलिए रूप से सभी का कहा जाता है अन्नपति कहा जाता है नहीं तत्पाके बिना प्रभुतम अन्नम अणुमात्र जाए थे प्राणीनाम उसके पाक के बिना उसके किरण के द्वारा जब अन्न पके बिना तत्पाक बिना सूर्य के पाक के बिना सूर्य पाक के बिना प्रभु प्रभु ज्यादा अन्न कहां से होगा सूर्य की किरण नहीं मिलेगा तो अणुमात्री न जाए थे थोड़ा सा भी अन्न नहीं मिलेगा प्राणियों को सूर्य का किरण नहीं होगा तो सूर्य के प्रकाश ही अन्नपक् है यह है तो अन्नपति इसलिए अन्नपति है सूर्य हे अन्नपते संबोधन करके कहते हैं, अन्नपते अन्नम अस्मध्यम यह आहार, यह आहरा, इहा आहरा का। हमारे लिए अन्न यह आहरण करो अन्न का आहरण करो अभ्यास आदर अर्थ दो वार्ग का आदर भी है हिंग स्वरूप महा ओम कहा हिंग किया उसका तात्पर्य क्या है उन्होंने कुत्तो के रूप में हिंग बोला हुआ है उसका तात्पर्य यह है कि हिंग करने का तात्पर्य है वो हिंग कहते हैं उसका अभिप्राय यह था ये कहना चाहते हैं ओम इत्यादि उनका भाषांतर यह है ये कहना था उनको ओम आधा ओम पीबामा इत्यादि कहा ये कहा उन्होंने हिंग शब्द के द्वारा यही शब्द कहा उन्होंने ये कहा त्रिवार ओंकार गाना उच्च तीन बार ओम ओम अदाम ओम त्रिवा ओम देव तीन बार ओम भैया ओम तीन बार लगाए किस गान के लिए गुजगान चल रहा है उनका तीन बार उगा कहा अदाम असमम करवा मदाम का अर्थ असम करवा लोट लगा रहे अदाम करवाम करेंगे लोट उत्तम पुरुष को हम अन्न भक्षण करें यह सिबाम माने पान करवा में लोटना है हम पान करें इति सब शब्दों हिंकार समाप्ति आगे इति आया इति किसके लिए अहिंकार की समाप्ति के लिए कहा आहरो, ओम आहरोम अंतिम जो इति आया अहिंकार की समाप्ति के लिए है उपासना पूरी योगी अन्न प्रसवित्रृत्व आदित्य से साधय अन्न उत्पन्न करना आदित्य में सिद्ध करते हैं आदित्य के बिना अन्न उत्पत्ति हो नहीं सकते अन्न पकता ही नहीं है अन्न वही ही नहीं सकता आदित्य के बिना एक कहा नहीं इत्यादि कहा नहीं तत्पाक नहीं मिला जब तक सूर्य का के द्वारा पाक नहीं होगा उसके ताप नहीं आएगा जब तक तब तक बिना प्रभुतम अन्न प्रभुता ज्यादा अन्न कहा से होना अणु मात्र न जाए थे प्राणी नाम थोड़ा सा भी अन्न नहीं मिल पाएगा प्राणियों आदित्य के प्रकाश के बिना इसलिए अन्नपति वही है ठीक है, यह प्रकृत देश होती यह शब्द जो आया है वहां यह आहार है नहीं यह आहार अन्न हमारे लिए आहारण करो यहाँ जिस देश में बैठे उस देश के लिए मोट रहे अन्न लाओ कहा ओमकार सवित्री प्रार्थना मंत्र समाप्ति अंतिम में ओम ऐसा दिया ओम इधि कि ये ओम किसके लिए अंतिम ने कहा सविता संबंधी प्रार्थना समाप्ति के लिए भक्ति विषय उपास समाप्त इति पदम ये अवयव विषय उपासना चल रही थी वो समाप्त के लिए यहाँ इति शब्द लगा दिया और समस्त उपासना बतानी होगी अवयव विषय की नहीं और समस्त उपासना आएगी आगे ये बतलाना है उपासना बतलाएंगे इसके लिए इति पद लगा दिया ओम इति जो अंतिम इति शब्द है अवयव विषय की उपासना थी वो समाप्त हो गई ये बताना है इसके लिए समय हो गया है आगे फिर कर मां च सर्वं ्राणश्चतमींद्रिया चर्वाषद्रह्म निरा मा ब्रह्म निराकरणस्त पदायापन धर्मास्ते ए मई Oh